शो टॉक। जस बनी हार धरे सिर का नंबर टेन पहला प्रश्न आप कहते हैं कि परमात्मा की चाह मात्र बाधा है और पूर्ण प्यास के बिना परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता परमात्मा की चाह और परमात्मा की प्यास में क्या फर्क है कृपा करके समझाइए दिव्या फर्क है दोनों में और थोड़ा नहीं बहुत फर्क है जमीन आसमान का फर्क है चाह में आक्रमण है प्यास में सिर्फ प्यास है चाहे खोजने निकलती है प्यास प्रतीक्षा करती है चाहे सक्रिय है प्यास निष्क्रिय है चाहे पुरुष है प्यास स्त्री है चाहे में थोड़ा न बहुत बलात्कार है प्यास में सिर्फ आतुर प्रतीक्षा है चाह का अर्थ होता है मैं पाकर रहूंगा जोर मैं पर है जोर पाने पर है जोर अपनी शक्ति पर है जोर अहंकार का है प्यास कहती है मिलो तो मेरा सौभाग्य मिल जाओ तो मैं धन्यभागी। प्यास में मैं का जोर नहीं प्यास में तू महत्वपूर्ण है मैं नहीं प्रयत्न महत्वपूर्ण नहीं है प्रसाद महत्वपूर्ण है उसकी कृपा होगी तो होगा चाह का भरोसा अपने पर है प्यास का भरोसा उस पर है इसलिए मैं कहता हूं कि चाह बाधा बन जाती है जो ईश्वर को सक्रिय रूप से खोजने निकल पड़ते हैं आक्रमक की तरह हिंसक की तरह वे ईश्वर को कभी उपलब्ध नहीं करते ईश्वर खोजे से नहीं मिलता स्वयं खोजाओ तो मिलता है कबीर ने कहा है हेरत हेरत है हे सखी रहा कबीर हेराई। खोजता था खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते मैं खो गया और जब मैं खो गया तब उससे मिलन हुआ चाहे मैं तो मैं बना ही रहेगा चाहे तो मैं का ही विस्तार है प्यास मैं का बुझ जाना है प्यास मैं का मिट जाना है प्यास कहती है मैं नहीं हूं तू है चाहे कहती है दुनिया को करके दिखा दूंगा कि मैं कुछ हूं धन भी मैंने पाया ध्यान भी पाकर रहूंगा पद भी मैंने पाया परमात्मा को भी पाकर रहूंगा चाहे मुट्ठी बांधना चाहती परमात्मा पर चाहे परमात्मा को भी तिजोरी में बंद करना चाहती बैंक बैलेंस में रख देना चाहती प्यास सिर्फ हृदय का खुलना है आओ तो आओ ना आओ तो रोएंगे और करने का उपाय क्या है आओ तो नाचेंगे ना आओ तो शिकायत क्या करें? हमारी पात्रता क्या है भेद को समझ लेना भेद बड़ा है चाहे कहती है मिलोगे कैसे नहीं सब योजना करेंगे उपाय करेंगे योग करेंगे जब तप व्रत तीर्थ यात्रा करेंगे जो किया जा सकता है करके दिखाएंगे सब शर्तें पूरी करेंगे अपनी योग्यता प्रमाणित करेंगे मिलोगे कैसे नहीं मिलना ही पड़ेगा चाहे कहती है मेरे प्रयास निष्फल नहीं जाएंगे प्रयास का फल होता है चाहे पुरुषार्थ का भाव है चाहे परमात्मा को नहीं मानती चाहे तो परमात्मा को भी अपना एक विषय बनाती जैसे कभी धन को बनाया था पद को बनाया यश को बनाया ऐसे परमात्मा को भी चाहे सिकंदर रहे विजय यात्रा पर निकली झंडा फहराना चाहती जगत पर प्यास विनम्र है, विजय की यात्रा कहां हार की आकांक्षा है उसके चरणों में हार जाऊं ऐसा हारू कि कुछ भी बचे नहीं सब तरह शून्य हो जाऊं प्यास मिटना जानती है, चाहे मिटना नहीं जानती चाहे तो अपने को भरने का उपाय यह भेद ख्याल में आ जाए तो मेरे वचनों में तुम्हें विरोधाभास भासना दिखाई पड़ेगा मैं निरंतर कहता हूं चाहोगे चूकोगे खोजोगे कभी ना पाओगे और फिर भी कहता हूं पूर्ण प्यास चाहिए गहन अभिप्सा चाहिए बिना अभीपसा के कैसे उसका अवतरण होगा तुम्हें कहीं जाना नहीं है द्वार दरवाजे खोलो प्यास इतना ही करती अपने द्वार दरवाजे खोल देती जब सूरज आएगा तो रोशनी भीतर आएगी और जब हवा बहेगी तो हवा की लहरें भीतर आएंगी जब परमात्मा आना चाहेगा प्यास इतना ही कहती है कि तुम मुझे सोया हुआ नहीं पाओगे जब तुम आओगे तुम मुझे दहरी पर खड़ा पाओगे कहा नहीं धर्मदास ने प्रतीक्षा खड़े रहना ठहरे रहना खोजो मत और पालो बस प्यास ऐसी हो कि तुम्हारे भीतर प्यास को जानने वाला कोई भी ना बचे प्यास ही प्यास रह जाए इस छोर से उस छोर तक फकत दिल ही नहीं है टुकड़े टुकड़े जिगर भी पारा पारा हो गया है एक एक रोआ टूट जाए श्वास श्वास प्रज्वलित हो उठे क्या जानिए यह आह है कि क्या है कुछ आग सी आई है जुबां पर कोरे शब्दों से भरी प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं है कुछ आह सी कुछ आग सी जबान पर आ तुम अपने भीतर ही जलने लगो तड़फने लगो विरह की अग्नि एकमात्र यज्ञ है करने योग धोखा देना हो दुनिया को तो फिर बहुत यज्ञ है परमात्मा को पुकारना हो तो एक ही यज्ञ है कि तुम प्रज्वलित हो जाओ तुम्हारे भीतर आग की लपट उठे ऐसी उठे कि और सब जल जाए सिर्फ लपट ही बचे भक्त अपनी पीड़ा रोता है अपना विरह रोता है अपना सौभाग्य गाता है क्यों पीड़ा इसलिए कि परमात्मा अभी मिला नहीं सौभाग्य इसलिए कि कम से कम उसकी प्यास तो मिली प्यास मिली तो आधा मिलन तो हुआ ही मिलन तो अभी नहीं हुआ है लेकिन विरह हो गया यह भी क्या कम है इस दुनिया में असली अभागे तो वे हैं जिन्हें विरह भी नहीं है मिलन की तो बात दूर मिलन तो बात की बात है विरह की पूर्णता पर मिलन है इस दुनिया में अधिक अभागे तो वे हैं जिनके मन में विरह का भाव ही नहीं जिन्हें यह समझ ही नहीं कि वे कुछ खो रहे हैं। मैं अर्ज हाल में कब तक जबां को रोकू तेरी बदलती हुई चितवनों ने क्या न किया भक्त अपना हाल कह देता है अर्ज हाल भक्त अपनी पीड़ा को निवेदन कर देता है अपने विरह को रो देता है लेकिन इनमें सिर्फ दुख का ही भाव नहीं है यह कोरी शिकायत ही नहीं है इसमें साथ साथ एक गीत भी जुड़ा है एक आनंद का भाव भी जुड़ा है आनंद इसलिए कि तुमने मुझ पे इतनी कृपा की यही क्या कम है कि मुझे विरह दिया यहां करोड़ों लोग हैं जिनको विरह ही नहीं तुमने मुझे प्यास दी ये ही क्या कम है प्यास है तो सरोवर भी होगा प्यास है तो तृप्ति भी होगी प्यास ही नहीं तो कैसा सरोवर कैसी तृप्ति दोनों के भेद को स्पष्ट समझ लेना चाह से बचना प्यास में डूबना प्यास पहुंचाती चाह भटकाती चाह संसार है प्यास प्रार्थना है दूसरा प्रश्न न सोचा न समझा न सीखा न जाना मुझे आ गया खुद बखुद दिल लगाना जरा देखकर अपना जलवा दिखाना सिमटकर यहीं आना जाए जमाना जबा पर लगी हैं बफाओं की मोहरें खामोशी मेरी कह रही है फसाना प्रश्न है भी प्रश्न नहीं भी है कुछ पूछा भी है कुछ कहा भी है राधा मोहम्मद का प्रश्न है न सोचा न समझा न सीखा न जाना मुझे आ गया खुद ब खुद दिल लगाना इस जगत में जो भी महत्वपूर्ण है वो खुद ब खुद आता है इस जगत में जो व्यर्थ है वही सीखना पड़ता है विश्वविद्यालय व्यर्थ को ही सिखाते सार्थक को सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं गणित सिखाए बिना नहीं आता प्रेम बिना सिखाए आता है तर्क बिना सिखाए नहीं आता श्रद्धा बिना सिखाए उतरती ज्ञान बिना सिखाए नहीं आता भक्ति कब अनायास किस दिशा से आ जाती है कोई भी नहीं जानता कब बाढ़ की तरह आती है और तुम्हें बाहर ले जाती कोई भी नहीं जानता इस जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो अन है महत्वपूर्ण की तलाश हो तो इस अन सीखेपन के तत्व को समझ लेना बच्चा पैदा होता है श्वास लेना कौन से खाता है के पहले कभी ली ना थी मां के पेट में बच्चा स्वयं श्वास नहीं लेता मां की श्वास से ही काम चलाता है पैदा होने के बाद जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती वो दो तीन क्षण जब बच्चे की सांस नहीं होती मां के गर्भ से बाहर आ गया है और अभी अपनी सांस ली नहीं कौन सिखाता है सांस लेना और उस सांस के बिना कोई जीवन नहीं होगा कभी कोई जीवन नहीं होगा कहां से आती है श्वास कैसे भर जाते हैं नासा पुछ जीवन से कौन फूक जाता है सोचते हो इन जीवन के रहस्यों पर सिखाया किसी ने भी नहीं बच्चे ने इसके पहले कभी श्वास ली भी नहीं थी पुराना कोई अनुभव भी नहीं है। मगर फिर भी घटना घटती मां बाप चिकित्सक नर्सें अवाक रह जाते हैं क्षण भर को यह बच्चा चीखेगा रोएगा चिल्लाएगा या नहीं वह चिल्लाना रोना चीखना सिर्फ श्वास लेने का सबूत है वो श्वास लेने का पहला उपाय है वो बच्चे का रो उठना श्वास लेने का पहला उपाय ऐसे ही जिस दिन तुम परमात्मा के लिए रो उठोगे वो परमात्मा को पाने का पहला उपाय है मगर तुम्हारे किए करने की कोई बात नहीं है तुम क्या करोगे बच्चा श्वास ले लेता है जीवन की यात्रा शुरू हो गई सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया इससे महत्वपूर्ण कदम हम जिंदगी में दूसरा नहीं होगा और ये बिना सीखे उठाया न कहीं स्कूल जाना पड़ा ना किसी से शिक्षण लेना पड़ा यह अपने से हुआ यह स्वयंभू है या कहो परमात्मा से हुआ परमात्मा का और कुछ अर्थ नहीं होता जो अपने से हो रहा है उसका नाम परमात्मा है जो तुम करते हो उसका नाम आदमी जो अपने से होता है वही परमात्मा है फिर एक दिन तुम किसी के प्रेम में पड़ गए जैसे एक दिन जीवन शुरू हुआ था वैसे एक दिन प्रेम भी शुरू हुआ वह भी नहीं सीखा उसके भी कोई विद्यालय नहीं है पाठशालाएं नहीं वही भी हुआ और जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है इसी तरह होता रहता है तुम जानते हो ना किसी किसी कवि को हम कहते हैं वो जन्मजात कवि है क्या अर्थ जन्मजात कवि की क्या महिमा इतना ही कि कविता उसे अपने से हुई है बाकी तुकबंद जिन्होंने सीखी है भाषा सीख सकते हो व्याकरण सीख सकते हो छंद के नियम सीख सकते हो कितनी मात्राएं होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए सब सीख सकते हो मगर तुकबंद रहोगे काव्य का जन्म नहीं होगा काव्य का जन्म जन्मजात है होता है तो होता है नहीं होता है तो नहीं होता है उपाय से तुम धोखा दे सकते हो दुनिया को मगर परमात्मा को धोखा ना दे पाओगे तुम जरा अपने भीतर तलाश करना कितनी चीजें अनसीखी हो रही हैं जो अनसीखा हो रहा है उसमें परमात्मा का हाथ है जो सीख सीख के होता है वो आदमी की बनावट है आदमी की बनावट से यंत्र बन सकते हैं, जीवन नहीं आदमी की बनावट से मृत वस्तुएं हो सकती हैं लेकिन जीवन का प्रवाह आदमी के हाथ में नहीं जीवन के प्रवाह का ही नाम तो धर्म है जो सारे जीवन को संभाले हुए है रमन महर्षि के पास एक जर्मन विचारक ने कहा कि मैं दूर से आया हूं सत्य को सीखने आप मुझे सिखाएं रमन ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा ऐसे वो ज्यादा नहीं बोलते थे कम से कम बोलने वाले आदमी थे इतना ही कहा कि अगर सीखना है तो कहीं और जाओ यहां तो अन सीखना हो तो रुको बड़ी अच्छी बात सीखना हो तो कहीं और जाओ यहां तो अन सीखना हो यहां तो सीखे को भी भूलना हो तो रुको मैं भी यही तुमसे कहता हूं गुरु वही है जिसके पास तुम्हारा ज्ञान गल जाए और जहां तुम्हारा ज्ञान बढ़ता हो वह अध्यापक होगा शिक्षक होगा गुरु नहीं जहां तुम्हारी जानकारी में और थोड़ा जोड़ हो जाए तुम कुछ और सीख के लौटो समझना वहां शिक्षक था शिक्षक सिखाता है शिक्षा देता है गुरु छीनता है जो तुमने सीख लिया उसे हटाता है ताकि तुम्हारे भीतर अन सीखे तत्व फिर सक्रिय हो जाएं, दब गए हैं बुरी तरह तुम्हारी सिखावन में इस तरह दब गई है तुम्हारी जीवन ऊर्जा उसे मुक्त करना है। पत्थरों की तरह तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी छाती पर बैठ गया है उसे हटाना है तुम्हारी जीवन चेतना पर शास्त्र लद गए उन्हें उतारना है उनके उतरते ही तुम्हारे भीतर वास्तविक प्रज्ञान का जन्म होगा ज्ञान बाहर से आता है प्रज्ञान भीतर से आता है ज्ञान उधार होता है प्रज्ञान अपना होता है निजी होता है जो निजी है वही सत्य है। तो राधा ठीक ही हो रहा है न सोचा न समझा न सीखा न जाना मुझे आ गया खुद बखुद दिल लगाना सोचते सिर्फ अंधे हैं आंख जिनके पास है वो सोचते नहीं चल पड़ते सोच विचार अंधे की लकड़ी है वो उससे टटोलता है जिसको दिखाई पड़ता है जो आंख खोल कर देखता है वो लकड़ी लेके नहीं चलता वो टटोलता भी नहीं उसे दिखाई पड़ता दरवाजा कहां निकल जाता है सोचना कोई बहुत बड़ी गुणवत्ता नहीं है असली राज तो बिना सोचे है जीवन में गति करने में मेरे पास दो तरह के लोग आते एक जो कहते हैं संन्यास लेना है सोचेंगे विचारेंगे उन्हें मैं नहीं दिखाई पड़ रहा हूं जो कहते हैं सोचेंगे विचारेंगे वह आंख बंद किए मेरे सामने बैठे फिर दूसरा कोई आता है जो मुझे देखता और जिसकी आंख से आंसू बहने लगता और वो कहता है अगर मैं पात्र हूं तो मुझे सन्यास दे, दे वो ये नहीं कहता कि मैं सन्यास लूंगा या नहीं वो कहता दे दे अगर मैं पात्र हूं अगर मुझे योग्य माने अगर मेरी कोई संभावना हो मेरा कोई भविष्य हो तो मुझे दे दे सोचने विचारने का सवाल कहां है सोचना विचारना कायर का लक्षण है यर झिझकता है सोचता विचारता है। इसलिए सोचने विचारने वाले लोग जगत में कुछ कर नहीं पाते करने का समय कहां सोचने विचारने से फुर्स मिले तब ना निर्णय आए पहले सोच विचार के तब ना और सोचने विचारने से निर्णय कभी नहीं आता तुम ये जान के हैरान होगे, निर्णय सब हृदय में होते सोचना विचारना सिर में होता है और सिर कोई निर्णय नहीं ले सकता और हृदय को सोच विचार नहीं कर सकता हृदय के पास आंखें हैं और सिर के पास अंधापन है अंधेपन के कारण सिर खूब सोचता विचारता है ये दो तरह के लोग और एक तीसरे तरह का व्यक्ति भी कभी कभी आता है वो मुझे भी उलझन में डाल देता है क्योंकि उसका हृदय कहता है तैयार हो और उसका सिर कहता है अभी सोचूंगा विचारूंगा अब मैं किसकी मानू किसकी सुनू उसके हृदय की सुनू या उसके मस्तिष्क की सुनू उसका हृदय हाथ फैलाए उसका मस्तिष्क झेझा करा है मैं भी मुश्किल में पड़ जाता हूं अब किसकी सुनूं? इसके हृदय की सुनू इसके हृदय की सुनू तो इसका मस्तिष्क इनकार कर रहा है कह रहा है ना इसके मस्तिष्क की सुन तो इसके हृदय के साथ अनाचार हो रहा है क्योंकि इसका हृदय मांग रहा है और हृदय ही मूल्यवान है हृदय सदा हां कहना जानता है हृदय आस्तिक है और सिर सदा नास्तिक है जो आदमी सिर से आस्तिक होना चाहता है वो कभी आस्तिक हो ही ना पाएगा तर्क हां कहता ही नहीं और अगर कभी कहता है तो सिर्फ मजबूरी में कहता है भेद समझ लेना मजबूरी में तर्क नहीं सूझता कुछ तो कहता है ठीक लेकिन प्रतीक्षा करता है कि कल अगर कोई तर्क मिल जाएगा तो फिर नहीं पर उतर आऊंगा हृदय हां कहता है मजबूरी में नहीं अहो भाव में हृदय को अगर कभी ना कहना पड़ता तो मजबूरी में मगर इसी आशा में ना कहता है कि ठीक है आज मजबूरी ना कह रहा हूं लेकिन कल जैसे ही सुविधा होगी फिर मेरे हां का फूल खिल जाएगा हृदय श्रद्धा है और हृदय को कोई सीखने की जरूरत नहीं न सोचने की जरूरत है न जानने की जरूरत है हृदय जानता है इसलिए जानने की जरूरत नहीं हृदय के तल पर तुम परमात्मा को जानते ही हो बस इतना ही करना है कि तुम्हें मस्तिष्क उतर के हृदय पर आ जाना वहां जानना घटा ही हुआ है सदा से घटा हुआ है प्रथम से घटा हुआ है वहां अज्ञान कभी आया ही नहीं तुम्हारे हृदय पर रोशनी अभी भी है वहां दिया अभी भी जला है अंधकार सिर में और तुम सिर में बस गए हो तुम्हें अपने हृदय की गैल ही भूल गई भक्ति का कुछ और अर्थ नहीं है हृदय की गैल को वापस खोज लो सिर से उतरो हृदय में आ जाओ न सोचा न समझा न सीखा न जाना मुझे आ गया खुद बखुद दिल लगाना जरा देखकर अपना जलवा दिखाना कर यहीं आना जाए जमाना जबा पर लगी हैं बफाओं की मोहरें खामोशी मेरी कह रही है फसाना खामोशी ही कह सकती है उस फसाने को शब्द नपुंसक कहते मालूम पड़ते हैं कह नहीं पाते शब्दों के पास पंख नहीं है कि उस विराट के आकाश में उड़ जाएं वहां तो सुनने का पक्षी ही उड़ता है वहां तो मौन का ही आवागमन है मौन की ही गति है ध्यान रहे जब तुम्हारे जीवन में प्रेम घटेगा तुम्हारी जवान लड़खड़ा आ जाएगी जब तुम्हारे जीवन में जितना गहरा प्रेम घटेगा उतनी ही जवान चुप हो जाएगी जैसे जैसे तुम हृदय के करीब पहुंचोगे वैसे वैसे सन्नाटे के करीब पहुंचोगे वैसे ही वाणी दूर और दूर होती जाएगी वैसे ही तुम अनुभव करने लगोगे कुछ है जो ना कभी कहा गया है और ना कहा जा सकता है इसीलिए वह जूठा नहीं हुआ परमात्मा न कभी कहा गया है और न कहा जा सकता है इसलिए परमात्मा झूठा नहीं हुआ है और जब भी किसी को मिलता है तो जूठन नहीं होता कबीर को मिले तो जूठन नहीं धनी धर्मदास को मिले तो जूठन नहीं मुझे मिले तो जूठन नहीं तुम्हें मिले तो जूठन नहीं परमात्मा कभी भी झूठा नहीं होता जब मिलता है तभी ताजा और नया होता है उस पर किसी के ऑट कभी लगे ही नहीं वाणी में वो कभी आया नहीं खामोशी मेरी कह रही है फसाना जो मेरे पास है जो सच में मेरे पास है उनकी आंखें धीरे धीरे खामोश होने ही लगती धीरे धीरे वे अपनी चुप्पी से गुफ्तगु करने ही लगते चुपचाप कहने लगते जब कुछ कहने योग्य तब चुपचाप ही कहा जा सकता है लेकिन फिर भी छिपता कुछ भी नहीं जब कोई प्रेम से भरता है तो कैसे छिपाओगे जब घर में दिया जला हो तो रोशनी कहां छिपाओगे जब फूल खिलेगा तो सुगंध को कहां छिपाओगे सुगंध कुछ कहती तो नहीं फिर भी पता तो पड़ जाती है रोशनी कुछ कहती तो नहीं कोई डुंडी तो नहीं पीटती फिर भी पता तो पड़ जाती है जब सुबह हो गया सूरज कुछ कहे या ना कहे हजार हजार पक्षी गीत गाने लगते हजार हजार फूल खिल जाते हजार हजार आरती के थाल सज जाते छुपता नहीं छुपाए से चेहरा अताप का होता चला गया है रंग गुलाबी नकाब का वो प्रेम अगर घटे तो घूंघट तक गुलाबी हो जाता है घूंघट के भीतर का चेहरा तो गुलाबी होता ही है घूंघट तक पर आधा पड़ जाती आत्मा तो लाल हो ही जाती है। लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल उस प्रेम के रंग में रंग कर तुम्हारी आत्मा तो सुर्ख हो ही उठती तुम्हारी देह तक गुलाबी हो जाती छुपता नहीं छुपाए से चेहरा अताप का होता चला गया है रंग गुलाबी नकाब का तो राधा कहे कि ना कहे चुप रहे सदा चुप रहे तो भी मुझे सुनाई पड़ रहा है तो भी उसका घूंघट लाल हो गया है नजर बनकर वह दिल पर छा रहा है तजल्ली का मजा अब आ रहा है जिस जैसे परमात्मा तुम्हारे ऊपर छाएगा जिंदगी में एक नई बहार एक नया बसंत कहने की कोई जरूरत नहीं वसंत आ गया तो कहने की क्या जरूरत वसंत कोई विज्ञापन तो देता नहीं जब आ जाता है तो धड़ल्ले से आ जाता है चारों तरफ से आ जाता है हर वृक्ष पे आ जाता है हर पक्षी के कंठ में आ जाता है कहां छिपाओगे वसंत पर कैसे घूंघट डालोगे जल गई है प्यार की ज्योति जला दी आपने समय मोहब्बत खाने दिल में बगर न कौन किसके काम आता है जमाने में बात होने लगी है परमात्मा ही काम आता है और तो कोई काम आता भी नहीं उसी के जलाए ये समा जलती है ये जल जाए शब्दों की कोई जरूरत नहीं ये कहानी चुपकी चुप्पी की चुपचाप चुप कही जाती चुपचाप सुनी जाती शब्दों का अगर कोई उपयोग है तो इतना ही है कि तुम्हें मौन की तरफ ले चले मैं इतना बोलता हूं और सिर्फ इसलिए कि तुम चुप हो जाओ मेरी दशा कारलायल जैसी है। कहते हैं कारलायल ने पचास किताबें लिखी हैं मौन की प्रशंसा में फिर भी मैं मानता हूं कि पचास किताबें भी मौन की प्रशंसा में कम है पचास हजार भी लिखो तो कम है मौन की प्रशंसा में कितना ही लिखो कम है प्रशंसा पूरी हो ही नहीं पाती इतनी महिमा है मौन की शब्दों का एक ही उपयोग है कबीर भी बोले और कृष्ण भी बोले और क्राइस्ट भी और महावीर और मूसा और मोहम्मद सब बोले लेकिन सब बोले इस बात को ध्यान रखे कि कैसे तुम चुप हो जाओ बोलना तुम्हारा रोग है इसलिए बोलने से शुरू करना पड़ता है बोल बोल के ही तुम्हें अबोल की तरफ ले जाना होता है तुम जहां हो वहीं से तो यात्रा शुरू करवानी पड़ेगी कठिन भी है प्रेम का मार्ग जरा देखकर अपना जलवा दिखाना कर यहीं आना जाए जमाना प्रेमी डरता भी है जब परमात्मा का थोड़ा सा जलवा दिखाई पड़ना शुरू होता है तो घबराहट भी होती उसकी एक किरण भी इतनी बड़ी है उस पूरे सूरज का दर्शन कैसा होगा उस विराट के सामने हाथ पैर कपने लगते कप कपी छा जाती नरेंद्र ने पूछा है एक सवाल कि जब भी यहां बैठ के आपको सुनता हूं तो कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं कि गहरी कप कपी पैदा होती ये क्यों होती वो तभी होती होगी जब तुम शब्द से छूटकर निशब्द के करीब आते हो वह तभी होती होगी जब मन से मुक्त होकर थोड़ी देर को समाधि की तरफ सरकते हो वह तभी होती होगी जब संसार भूलता होगा और परमात्मा की तरफ आंख उठती होगी तभी सब कब जाता है तब भीतर एक कप कपी आ जाती है रोआ रो कपने लगता है घबराहट हो जाती घबराहट की मैं मरा क्योंकि परमात्मा के साथ दो का उपाय नहीं है तुम मरोगे तो परमात्मा हो सकेगा प्रेम गली अति सामे दो न समा परमात्मा के सामने तो मिटना ही होगा उसी मिटने की जो खबर आती मिटने का जो पहला संदेश आता है उसी में सब कब चाहता है जरा देखकर अपना जलवा दिखाना भय भी लगता है प्रेम के मार्ग पर बहुत घबराहट भी होती प्रेम मृत्यु है इसलिए और जो मरने को तैयार नहीं वह प्रेमी न हो सकेगा मगर धन्यभागी हैं वे जो इस मृत्यु की यात्रा पर निकलते लाख नादानों का वह नादान है जो फरेबे की खाता नहीं इस दुनिया में सबसे बड़ा नादान वही है जो प्रेम में नहीं उतरता उसके जीवन में सभी कुछ रेत ही रेत रह जाता है मरुस्थल ही मरुस्थल उसके जीवन में मरुधान कभी नहीं उपलब्ध होते। साधारण जीवन का प्रेम भी उस परम प्रेम की तरफ पहल शुरुआत है। प्रेम का फरेब खाना प्रेम के भ्रम में पड़ना क्योंकि प्रेम ही सत्य है प्रेम इतना सत्य है कि उसका भ्रम भी सार्थक है और जगत इतना असत्य है कि उसका भ्रम ना भी हो तो भी सार्थक नहीं है गणित कितना ही तथ्यपूर्ण मालूम पड़े तो भी कहीं ना ले जाएगा और प्रेम कितना ही भ्रामक मालूम पड़े तो भी ले जाता है जरा अपनी तिरछी निगाहों को रोको जिगर चोट खाने के काबिल नहीं डरता है भक्त पहले पुकारता है बुलाता है तड़फता है रोता है और जब परमात्मा के पदचाप सुनाई पड़ती जब उसके स्वर गरीब आने लगते तब घबराता भी जब उसकी आंख पड़ती तब घबराता भी जरा अपनी तिरछी नगाहों को रोको जिगर चोट खाने के काबिल नहीं है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती परमात्मा का आना शुरू हो जाए तो फिर रुकने का कोई उपाय नहीं एक बार उसकी पगचाप सुनाई पड़ जाए फिर तुम कहीं भी भागो वह तुम्हें खोज ही लेगा तुम कितने ही छिपो वह तुम्हें पुकार ही लेगा तीसरा प्रश्न आप कहते हैं प्रार्थना मांग नहीं मात्र अहोभाव प्रकट करना है और धनी धर्मदास कहते हैं अर्जी सुनो कर दो भवपार क्या भवसागर से पार करने की प्रार्थना मांग नहीं हो भी सकती है नहीं भी हो आदमी आदमी पर निर्भर है धनी धर्मदास की तो नहीं उतना मैं तुमसे पक्का कहता तुम करोगे यही प्रार्थना तो मांग होगी किस ओठ पर शब्द हैं इससे असली निर्णय होता है। शब्दों में अर्थ नहीं होते ओठों में अर्थ होते वही शब्द कृष्ण बोले वही शब्द तुम बोलो कितने तोते तो गीता रट रहे शब्द वही है लेकिन फिर भी वही नहीं ओठ ही और हो गए कृष्ण के ओंठों पर उन शब्दों में एक स्वर्ण था तो पंडितों के ओंठों पर उन्हीं शब्दों में राख हो जाती धूल जम जाती अगर तुम कहोगे अर्जी सुनो कर दो भावपार्श तो इसमें मांग होगी क्योंकि तुम्हें अभी भाव का पता ही नहीं भावपार की बात उधार होगी तुम्हें अभी भावपार का ठीक ठीक अर्थ भी पता नहीं कि तुम क्या मांग रहे हो शायद ठीक ठीक पता हो तो तुम मांगो भी नहीं तुमने यह शब्द सुन लिया है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ऐसा आशीर्वाद दें कि आवागमन ना हो मैं उनसे पूछता हूं तुम्हें ठीक ठीक पता है आवागमन ना होने का क्या अर्थ होता है जैसे बूंद सागर में खो जाती ऐसे खो जाओगे फिर बचोगे नहीं फिर बिल्कुल नहीं बचोगे रेख भी नहीं रह जाएगी अस्तित्व में कहीं निशान भी नहीं रह जाएगा तब बुझ रहा है, झिझकते मैं उनसे कहता हूं फिर से सोच के कहो यही तुम चाहते हो नहीं वो कहते हम तो सोचते थे कि स्वर्ग में रहेंगे कि मोक्ष में रहेंगे आप कहते हैं, बिल्कुल रहोगे ही नहीं उससे तो फिर यही बेहतर है। अगर यही होना है कि बिल्कुल मिट जाना है तो यहां क्या बुरे बुद्ध धर्म का इसलिए तो इस देश से वृक्ष उखड़ गया बुद्ध धर्म के उकरने की कथा भारत के ऊपर भारी लांचन है शायद तुमने इस तरह कभी सोचा ना हो बुद्ध में भारत की सबसे बड़ी प्रतिभा प्रकट हुई और बुद्ध की जीवनधारा भारत में नहीं चल सकी भारत ने बुद्ध के अस्वीकार में अपनी अपात्रता सिद्ध कर दी बुद्ध का कसूर क्या था यहां सब तरह की चीजें चल रही है। बुद्ध क्यों ना चल सके बुद्ध का कसूर यही था कि उन्होंने तुम्हारी चीजों को साफ साफ करके तुम्हारे सामने रख दिया उन्होंने कहा कि तुम नहीं बचोगे निर्वाण में तुम नहीं बचोगे तुम बिल्कुल नहीं बचोगे तुम तो पूर्णतः समाप्त हो जाओगे लोग जाके पूछते वो कहते कि देह चली जाएगी वो तो हमें मालूम है लेकिन मैं तो बचूंगा आत्मा तो बचेगी बुद्ध ने कहा आत्मा भी नहीं बचेगी क्योंकि तुम जिसे आत्मा समझे हो वह तो आत्मा भी नहीं वह तो तुम्हारा मन ही है लोग बार बार आके पूछते कुछ तो बचेगा और बुद्ध इस मामले में बिल्कुल ही कठोर थे वो कहते कुछ भी ना बचेगा मिटने की प्रार्थना है ये तो लोग कहते फिर सार क्या फिर यही बेहतर है दुख भी है तो ठीक संसार की पीड़ाएं और कष्ट तो कम से कम हम हैं तो तुम जरा सोचो अगर दो चीजों में चुनना पड़े ऐसा समझो कि तुम कारागृह में पड़े हो हाथ में जंजीरे हैं भोजन भी ठीक नहीं मिलता भोजन साग सब्जी में कंकड़ भी होते हैं दुर्व्यवहार भी किया जाता है जूतों की ठोकरें भी मारी जाती हैं कोई स्वतंत्रता नहीं है काल कोठरी अंधकार सूरज के कभी दर्शन नहीं होते छान तारे कभी दिखाई नहीं पड़ते फूल खिलते हैं बाहर दुनिया में या नहीं अब पता ही नहीं उसी बदबू से भरी सीलन भरी कोठरी में तुम जी रहे हो लेकिन अगर तुम्हारे सामने दो विकल्प हो कि या तो इसी सीलन बदबू भरी इसी अपमानित जिंदगी को जिए जाओ या मर जाओ फांसी या ये कोठरी तुम क्या चुनोगे तुम कोठरी चुनोगे तुम कहोगे कम से कम जिंदा तु तो है दुख है माना मगर कम से कम जिंदा तु तो है लोगों को फांसी की सजा होती है, तो वो प्रार्थना करते हैं अर्जी करते हैं कि हमारी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए मिटना कोई चाहता नहीं भव सागर से पार होने का मतलब समझते हो भव यानी होना बीइंग भव सागर के पार होने का अर्थ होता है न होने में उतर जाना होने से मुक्त हो जाना तुम्हारी तैयारी है होने से मुक्त हो जाने की तुम जब कहते हो आवागमन से मुक्त करवा दीजिए तब तुम्हारा मतलब इतने होता आने जाने की झंझट ना रहे कल वृक्ष मिल जाए वहीं आराम से बैठे मगर आवागमन मिटा कि तुम मिटे तुम आवागमन में हो तुम्हारा होना ही आने और जाने के बीच में आने जाने की प्रक्रिया में ही तुम्हारा होना है आना जाना गया कि तुम गए तुम बने आने जाने से हो आवागमन तुम्हारा अस्तित्व है और बुद्ध ने जब यह बात खोल के कह दी जैसी थी वैसी कह दी जैसी की वैसी कह दी इसमें जरा भी लीप पोत की इसमें जरा भी ऊपर से सक्कर ना लगाई तुम्हारे भ्रम और तुम्हारे धोखों को किसी तरह का पोषण न दिया बुद्ध धर्म इस देश से उखड़ गया बुद्ध धर्म के उखड़ जाने ने साबित कर दिया कि यह देश अधार्मिक है तुम लाख चिल्लाओ कि भारत धार्मिक है लेकिन बुद्ध का इस देश से उखड़ जाना तुम्हारे जीवन पर सदा के लिए लांछन हो गया भारत अधार्मिक है उस दिन से जिस दिन से बुद्ध धर्म इस देश के बाहर गया तुमने अपनी सबसे बड़ी प्रतिभा को इंकार कर दिया तुम दो कोड़ी के पंडित पुजारियों की पूजा करते हो जिनका कोई मूल्य नहीं और तुमने अपनी सबसे बड़ी प्रज्ञा को इस देश की सबसे बड़ी ज्योति को इंकार करती है उस ज्योति को दूसरे देशों में जाके शरण लेनी पड़ी उस ज्योति के लिए दूसरे देशों में मंदिर बने तुमने नहीं बनाए और तुम छुद्र छुद्र, छुद्र चीजों के मंदिर बनाते हो राह के किनारे पत्थरों को रख लेते हो सिंदूर ढाल देते हो और मंदिर शुरू हो जाता है और बुद्ध के मंदिर तुमने ना बनाए तुम बुद्ध से इतने डर क्यों गए बुद्ध ने तुम तुम्हारे साथ ऐसा क्या दुर्व्यवहार किया हां किया यही कि तुम्हारी झूठी आकांक्षाओं को सहारा न दिया तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खींच ली तुम जब कहते हो भाव सागर से पार कर दो ऐसी अर्जी करोगे तो मैं मानता हूं कि उसमें मांग होगी लेकिन धनी धर्मदास की बात और उसमें मांग नहीं है मैं निरंतर कहता हूं कि अगर चाह रही तो अर्चन बनी रहेगी क्योंकि चाह संसार है तुम कुछ भी चाहो इससे भेद नहीं पड़ता जब चाह बस तभी संसार शुरू हो गया अचाह में मुक्ति है चाह में संसार है हसरतें दीदार पर्दा बन गई दीदार का शौक कहता ही रहा जी भर के सूरत देखिए हसरते दीदार वो जो देखने की आकांक्षा थी वही देखने में पर्दा बन गई हसरते दीदार पर्दा बन गई दीदार का शौक कहता ही रहा जी भर के सूरत देखी तुम्हारी पाने की चाह बाधा बन जाएगी इसलिए तो मैं कहता हूं परमात्मा के लिए प्यासे हो परमात्मा की चाह मत करो चाहे मैं अहंकार है प्यास निर्हंकार भाव है चाहे विचार है वासना है विचार भाव है धनी धर्मदास तो ठीक ही कहते हैं तुम्हारा प्रश्न भी विचारणी है सम्यक है। बाकी अभी है तर के तमन्ना की क्यों कर कहूं कि कोई तमन्ना नहीं मुझे अभी एक तमन्ना बाकी है कि तमन्ना से छूट जाऊं एक चाह बाकी है कि चाह से छुटकारा हो बाकी अभी है तर्क तमन्ना की आरजू क्योंकर कहूं कि कोई तमन्ना नहीं मुझे ठीक है बात अगर इतनी भी आरजू बाकी है कि मेरी चाह मिट जाए हे प्रभु मेरी चाह मिट जाए मेरी चाहत को मिटा दो तो यह भी चाह है यही बाधा बन जाएगी इसलिए स्मरण रखना जो मैंने कहा है ठीक ही कहा है चाह संसार है इसलिए मोक्ष की कोई चाह नहीं हो सकती फिर ये धनी धर्मदास का क्या करे वो कहते हैं अर्जी सुनो कर दो भाव पार्श शब्द तो वही उपयोग करते हैं जो तुम उपयोग करते हो शब्द और दूसरे हैं भी नहीं सब शब्द बाजार के अर्जी सुनो कर दो भोपार जब धर्मदास ये कह रहे हैं कि मेरे होने को मिटा दो अगर ये अनुभव से जीवन के प्रति जागरण से अवलोकन से यह स्थिति बनी है और इसमें कहीं भी छुपी हुई कोई आकांक्षा नहीं है कि रहूं वैकुंठ में कि रहूं मोक्ष में इसमें कहीं भी कोई और आकांक्षा नहीं इसमें सिर्फ एक निवेदन है कि यह होना कष्टपूर्ण है कष्ट ही कष्ट है इस होने को वापस ले लो फर्क समझना जब तुम चाहते हो वैकुंठ तब तुम सुख की मांग कर रहे हो स्वर्ग सुख की मांग कर रहे हो और जब तुम जीवन के दुख को सिर्फ देखते हो और कहते हो यह दुख व्यर्थ है सुख की तुम मांग नहीं कर रहे हो सुख की मांग के ही कारण तो यह संसार है और यह दुख है सुख मांगा है इसलिए तो दुख पा रहे हो सुख मांगा है इसलिए तो दुख पा रहे हो अब तुम सुख नहीं मांगते अब तुम सिर्फ इतना ही कहते अब तुम सुख नहीं मांगते अब तुम सिर्फ इतना ही कहते हो देख लिया ये दुख इस दुख में कुछ भी सार नहीं ले लो वापस इसके पीछे कोई भी शर्त नहीं है कि इसके उत्तर में कुछ मुझे देना इसलिए बुद्ध से जब भी कोई पूछता था कि आपके निर्वाण में क्या होगा तो वो कहते थे दुख निरोध वो कभी नहीं कहते थे सुख का अनुभव वो कभी नहीं कहते थे आनंद की प्रती वो कहते थे दुख निरोध दुख नहीं होगा इससे ज्यादा नहीं बुद्ध बड़े वैज्ञानिक थे ठीक उतनी ही बात कहते थे जितने से काम चल जाए रत्ती भर ज्यादा नहीं क्योंकि तुम बात में से बतंगड़ बना लेने में बड़े कुशल हो जरा सी रत्ती भर कुछ बात निकल जाए तुम उसी में से रास्ते खोज लोगे और तुम अपने सारे संसार को वापस ले आओगे स्वर्ग के नाम पर लोग संसार को वापस ले आए पीछे के दरवाजे से तुम जरा पुराणों में शास्त्रों में अपने स्वर्ग की कल्पना तो देखो उसमें तुम्हें अपनी सारी चाहत की झलक मिल जाएगी यहां तक हालतें बिगड़ी हैं कि जिन चीजों को तुम यहां रुग्ण कहो उनकी भी मांग वहां है जब कुरान का जन्म हुआ तो अरबी मुल्कों में होमोसेक्सुअलिटी का बड़ा प्रचार था अब भी है समलैंगिकता का पुरुष पुरुष को प्रेम करने के लिए आतुर थे सुंदर युवकों की बड़ी मांग थी जैसे सुंदर युवतियों की यह विकृति है यह रुग्ण दशा है लेकिन जब कुरान का अवतरण हो रहा था तो किसी कामी ने दिखता है कुरान में यह बात भी डाल दी कि स्वर्ग में अप्सराएं तो होंगी ही सुंदर स्त्रियां तो होंगी ही सुंदर लड़के भी मिलेंगे तुम्हारे रोग तक स्वर्ग में पहुंच गए इस जमीन पर के रोग भी तुम वहां प्रक्षेपित कर लेते हो शराब पीने के लिए लोग पागल थे तो में शराब का इंजाम वहां शराब भी मिलेगी तुम जो यहां चाहते हो वही तुमने वहां चाह लिया है तो तुम अगर यह कहो अर्जी सुनो कर दो भावपा तो तुम्हारा मतलब ही होगा कि प्रभु अब मुझे स्वर्ग दो अब बहुत हो गया जरा मेरी पात्रता तो देखो इतना पुण्य धर्मी इतना दानी इतने व्रत उपवास अब मुझे स्वर्ग दो अब ये संसार मेरे योग्य नहीं अब मेरे लिए योग्य कोई जगह दो लेकिन जब धनी धर्मदास कहते हैं अर्जी सुनो कर दो भावपार तो वो इतना ही कह रहे हैं देख लिया सब चाह दुख है अब इतना ही निवेदन है अर्जी है समझ लेना निवेदन है इतना ही विनम्र निवेदन है सब देख लिया कुछ सार नहीं अब मुझे मिटा दो अब मेरी मिट्टी को मिट्टी में मिल जाने दो मेरे आकाश को आकाश में मिल जाने दो अब मुझे बिखेर दो जैसा बनाया था एक दिन वैसा ही बिखेर दो मैं बचूं नहीं इन शब्दों का कैसा अर्थ लोगे इस पर सब निर्भर है धनी धर्मदास को मैं जानता हूं इसलिए उनकी तरफ से तुम्हें आश्वासन दे सकता हूं कि वहां कोई चाहत नहीं एक ही चीज अलग अलग व्याख्याएं ले लेती है चाहा था गुलशन में एक घर बनाना मगर बिजलियों को गवारा नहीं है यह एक दृष्टि एक दूसरी दृष्टि बिजलियों रोशनी दिए जाओ हम नसेमन तलाश करते एक दृष्टि चाहा था गुलशन में एक घर बनाना कि वसंत आ गया था और फुलवारी में एक घर बना लेते एक घोंसला बना लेते मगर बिजलियों को गवारा नहीं लेकिन बिजलियां हैं कि नष्ट किए जाती हैं हम घोंसला बनाते हैं कि जला देती एक दूसरी दृष्टि है बिजलियों रोशनी दिए जाओ चमकती रहना रोशनी देते रहना हम नशे मन तलाश करते हम अपना घोंसला खोज रहे वही बिजली दुश्मन हो सकती वही मित्र कैसे तुम देखते हो कोई सुख की आकांक्षा कर रहा है इसलिए मांगता है कि भव पागर भव सागर से छुड़ा दो भव पार करवा दो और किसी को दुख दिखाई पड़ गया है दुख स्पष्ट हो गया है दुख ही दुख है वो कहता है भव सागर के पार कर दो दोनों की बातों में भेद है शब्द एक शब्द पर बहुत मत जाना शब्द के पीछे खड़े आदमी को गौर से देखना उस आदमी में ही अर्थ होता है शब्द में नहीं शब्द में नहीं ओठ में अर्थ होता है चौथा प्रश्न मुझे तो इस जन्म में आप मिल गए हो अब मुझे आपके योग पात्र बना लें भगवान मरण में भी तो आप मेरे साथ होंगे ना मुझे आप में ओतप्रोत कर लो और क्या मांगू आपसे मुझ में जो भी कमी हो बाधाएं हो आपको पाने में वे सभी दूर कर दो मेरा सारा अस्तित्व निचोड़ के मेरी दो आंखों में समा गया है ये दो आंखें आपकी विशाल आंखों में समा जाने को डूब जाने को आतुर हो उठी सारा शरीर मस्ती से भर गया मैं और क्या कहूं पूछा है सरोज ने उसकी आंखों को इधर में देखता रहा हूं प्रश्न वास्तविक है उसका सारा अस्तित्व निचोड़ के आंखों में आ गया है आ ही जाता है जब उसकी दीदार की आकांक्षा जगती है तो भक्त आंख ही आंख हो जाता है जब उसे सुनने की आकांक्षा जगती तो भक्त कान ही कान हो जाता है इससे कम में काम भी नहीं चलता है जब उसे देखना है तो सारी जीवन ऊर्जा आंख बन जाती देखने की आकांक्षा जितनी प्रबल होगी उतना ही तुम पाओगे तुम्हारे भीतर आंखें ही आंखें फैलती चली जा रही देह भी आंख हो गई मन भी आंख हो गई आत्मा भी आंख हो गई वे कहते हैं हमें हर वक्त क्यों देखा करे कोई निगाहे शौक कहती है निगाहे शौक करती है तकाजा देखते जाओ जरा सी झलक मिल जाए फिर निगाहें शौक करती है तकाजा देखते जाओ सुना नहीं धनी धर्मदास ने कहा कि अब रात भी आंखों में नींद नहीं रात भी पलकें खुली रहती हैं कि पता नहीं तेरा दीदार कब हो जाए तू तो कब आ जाए सोए तो सोए कैसे आंख झपके तो झपके कैसे कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोया रहूं और प्राण प्यारा आए तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात हो जाएगी और ऐसा ही हो रहा है लोग सोए हैं परमात्मा आता है परमात्मा रोज आता है अनेक अनेक ढंगों में आता है अनेक रंग रूपों में आता है उसके अतिरिक्त और तो कोई है ही नहीं वही आता है लेकिन तुम सोए हो तुम्हारी आंखें बंद और जो तुम्हारी आंखें खुली भी मालूम पड़ती हैं वे भी बहुत खुली नहीं है वे आंखें भी वही देखती हैं जो उनकी चाह है तुमने देखा है एक चमहार रास्ते पे बैठा रहता वो लोगों के चेहरे नहीं देखता वो सिर्फ जूते देखता उसकी आंखें हैं तुम्हारे जैसी ही आंखें मगर वो लोगों के जूते देखता रहता दर्जी तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तुम्हारे कपड़े देखता है उसकी आंखों ने एक तरह का विशेष ढंग ले लिया उसकी आंखें विशेषज्ञ हो गई वही देखता है जो वो खोज रहा है जो वो तलाश रहा है ध्यान रखना हम वही देखते हैं जो हमारी प्यास है अगर तुम हीरे खरीदने गए हो तो तुम्हें हीरे की दुकान बाजार में दिखाई पड़ती अगर तुम हीरे खरीदने नहीं गए हो तुम दुकान के सामने से निकल जाते हो ऐसा नहीं कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती है तो दिखाई तो पड़ती ही है मगर कहां दिखाई पड़ती एक दफे भी ख्याल नहीं आता दुकानदार का बोर्ड भी पढ़ते हो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हो आंख है तो पढ़ ही जाता होगा मगर कहां होश रहता अगर कोई तुमसे पूछे कि उस बोर्ड पर क्या लिखा है ठीक ठीक क्या लिखा है और तुम वर्षों गुजरते रहे वहां से तुम बता ना सकोगे रंग क्या है बोर्ड का तुम कहोगे कि निकलता तो वहां से हूं लेकिन कभी ख्याल नहीं किया देखा तो है मगर ख्याल नहीं किया बजीद अपने गुरु के घर था गुरु का विशाल आश्रम था और गुरु के कक्ष में जाने के लिए उसे बीच के एक बड़े हाल से गुजरना पड़ता था वो बारह साल तक गुरु के पास था एक दिन गुरु ने उससे कहा वो पास ही बैठा था कि तू जा जिस हाल से गुजर के आया है उसमें ताक पर एक किताब रखी वो तू तो उठा ला उसने कहा आप कहते हैं तो मैं जाता हूं मगर मैंने कभी देखी नहीं गुरु ने कहा हद हो गई तू बारह साल से यहां आता है उसी कमरे से रोज गुजरता है दिन में दस बार गुजरता है तूने ताक पर रखी किताबें नहीं देखी बाजिद ने कहा कि मैं आपके पास आता हूं नजर आप में उलझी रहती ताक में है क्या किसको फिकर किताबें हैं या नहीं किसको फिक्र देखी जरूर होंगी लेकिन फिर भी नहीं देखी अब जाता हूं देख के ले आता हूं गुरु ने कहा जाने की जरूरत नहीं मैं तो सिर्फ इसलिए पूछा था कि तू यहां आता तो कुछ और भी देखता है या नहीं तो तू कुछ नहीं देखता तो तेरे अनुभव की परम घड़ी करीब आ गई हम जो खोजते हैं वही देखते हैं जब तुम कामातुर होते हो तुम्हें स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं अगर स्त्री हो तो पुरुष दिखाई पड़ते हैं। जब तुम कामातुर नहीं होते तब कोई सवाल नहीं उठता पता भी नहीं चलता कि स्त्री गुजरी कि पुरुष गुजरा बुद्ध जंगल में बैठे थे कुछ युवक शहर से एक वैश्या को लेकर आ गए थे जंगल में चांदनी रात थी पूर्णिमा की रात थी मजा करेंगे खूब शराब पी गए उस वेश्या के सब कपड़े छीन लिए उसको नग्न कर दिया लेकिन शराब में इतने धुत्त हो गए कि वो वेश्या भागने के लिए डर के उनके ढंग देख के जब सुबह थोड़े चार बजे होंगे ठंडी हवाएं बही और नंगे थे उगाड़े थे और शराब में मस्त पड़े थे थोड़ा होश आया ठंडी हवाओं ने होश याद आया कि वैश्या को लेकर आए थे वैश्या कहां गई उसको खोजने लगे कपड़े तो वहीं पड़े थे वो वैश्या नंगी ही भाग गई थी उसकी खोज में निकले कि गई कहां होगी नंगी जाएगी कहां यहीं कहीं होगी उसको तो खोजने निकले वो तो मिली नहीं लेकिन बुद्ध मिल गए एक वृक्ष के नीचे वो ध्यान कर रहे थे उनको ध्यान करते देख के उन्होंने पूछा हे भिक्षु हम एक वैश्या को लाए थे वो नग्न थी हम शराब पी के मस्त हो गए वो कहां भाग गई पता नहीं यहां से जरूर गुजरी होगी क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है आपको याद है कोई वेश्या नग्न थी बड़ी सुंदर स्त्री और नंगी स्त्री गुजरे पुरुष के सामने से और पुरुष न देखे बुद्ध ने कहा कोई गुजरा तो जरूर लेकिन स्त्री थी या पुरुष यह कहना मुश्किल कोई गुजरा तो जरूर सुंदर था कि असुंदर यह भी कहना मुश्किल है कोई गुजरा तो जरूर क्योंकि मैंने पैर की आवाज सुनी क्योंकि मैंने कोई प्रतिमा आंख के सामने से जाती देखी लेकिन वो नग्न थी या नग्न था वस्त्र पहने थे या नहीं पहने थे यह जरा कहना मुश्किल उन्होंने कहा आप हमें चकित करते हो सामने से इतनी सुंदर नग्न स्त्री निकले आप कर क्या रहे थे बुद्ध ने कहा दस साल पहले निकली होती तो मैं उसके पीछे ही चला गया होता यहां थोड़ी बैठा रहता तुम तो मुझे यहां पाते वे दिन थे जब मैं पुरुष था तो स्त्री दिखाई पड़ती थी अब तो मैं दे ही नहीं रहा तो कौन पुरुष कौन स्त्री जब तक मैं पुरुष था तो स्त्री दिखाई पड़ती थी जब से मैं पुरुष नहीं रहा तो स्त्री कहां से दिखाई पड़े स्त्री पुरुष को दिखाई पड़ती कामातुर पुरुष को दिखाई पड़ती स्त्री के गुजरने से स्त्री नहीं दिखाई पड़ती तुम्हारे भीतर वासना के गुजरने से स्त्री दिखाई पड़ती तुम वही देख लेते हो जो तुम्हारी वासना होती सरोज की आंखें सारी ऊर्जा से उत्प्रोत हो गई सारी ऊर्जा वहां समा गई ये शुभ हो रहा है यही लक्षण ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन कोई उसकी परम अनुभूति को उसके दर्शन को उपलब्ध होता है ये आंखें पास हों तो कुछ और चाहिए नहीं फिक्र ना करो और क्या मैकस को साकी चाहिए तू है सीसा है सुराही जाम है तैयारी हो रही जल्दी ही मस्ती परम हो जाएगी किसकी चितवन का वो खंजर था ये अब कहने से क्या कर दिए अब जिसने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए सरोज बही जा रही ऐसे ही सबको बहना है एक दूसरे से सीखो एक दूसरे से तरंग लो एक दूसरे के पास बैठ के परमात्मा की बातें करो एक दूसरे के पास बैठ के मस्त हो एक दूसरे की मस्ती में भागीदार बनो इसलिए तुम्हें सन्यास की यात्रा पर भेजा है तुम्हें एक रंग में रंगा है इसलिए कि भीतर भी एक रंग आ जाए बाहर का रंग तो बाहर का ही है उस पर ही तृप्त मत हो जाना उससे तो सिर्फ शुरुआत है अंत नहीं मिलो एक दूसरे से चर्चा करो प्रेम की गीत गाओ नाचो रो डूबो एक दूसरे में कोई थोड़ा आगे जाएगा उसके साथ तुम भी आगे जाओगे चाहता हूं संन्यासियों की इतनी प्रबल ज्वाला बन जाए कि नया व्यक्ति आए तो तिनके की तरह उस ज्वाला में सम्मिलित हो जाए दिल में यारों की तरह आंख में आंसू की तरह तुम मेरे पास रहो फूल की खुशबू की तरह आकांक्षा तो यही है हरेक की कि जैसे फूल के पास खुशबू है ऐसे परमात्मा हमारे चारों तरफ हो है ही सिर्फ हमारे पास संवेदना नहीं है हम जड़ हो गए हमारी चमड़ी मोटी हो गई परमात्मा तो पास ही है हमें अनुभव नहीं होता जरा पिघलो जरा तरल हो इधर तुम पिघले के उधर अनुभव शुरू हुआ पूछा है सरोज ने कि जन्म में इस जन्म में तो आप मिल गए मरण में भी आप मेरे साथ रहेंगे ना जन्म और मरण अलग अलग नहीं जन्म एक पहलू है मरण दूसरा पहलू है जो जन्म में मिल गया वो मरण में भी मिल गया मृत्यु है क्या सच तो यह है कि एक पहेली है जिंदगी मौत की सहेली है सांसा थे जीवन में जो पा लिया वह मृत्यु में खोता नहीं हां अगर मृत्यु में खो जाता हो तो इससे इतना ही सिद्ध होता है कि जीवन में भी पाया नहीं था पाने का धोखा खाया था धन पा जीवन में मृत्यु में खो जाएगा वो धोखा था उसको संपत्ति सिर्फ नासमझ कहते जानने वाले उसको विपत्ति कहते उसको संपदा अज्ञानी कहते ज्ञानी उसको विपदा कहते क्योंकि जिंदगी भर गमाई कमाने में और फिर मौत आई और सब खो गया ध्यान संपदा है भक्ति संपदा है कमाली तो कमाली फिर मौत उसे छीन नहीं सकती नैनम छेदनती शस्त्राणी नाहम हम दहती पाव का उसे पालिया फिर जिसे शस्त्र छेद नहीं सकते और आग जला नहीं सकती जिनने मेरे साथ प्रेम का संबंध जोड़ा है मृत्यु में भी मुझे इतना ही करीब पाएंगे सच तो यह थोड़ा ज्यादा करीब पाएंगे क्योंकि अभी तो शरीर की थोड़ी बाधा होती फिर वह बाधा भी गई फिर दो आत्माओं के बीच मिलने का कोई न मिलने का कोई कारण नहीं रह गया शरीर के पीछे से मिलते यह तो ऐसा ही है जैसे कि हाथ पर दस्ताना पहना हुआ वो किसी से हाथ मिलाते दस्ताने के पीछे हाथ फिर मौत आई दस्ताना गिर गया अब हाथ से हाथ मिलता है अब आत्मा से आत्मा मिलती है खत्म होगा ना जिंदगी का सफर मौत बस रास्ता बदलती है ये सफर तो चलता रहा चलता रहेगा इस सफर में तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो मौत ना छीन सके तो तुमने कमाई कर ली तुम खाली हाथ ना गए इतना मैं कह सकता हूं सरोज की फिक्र न कर तेरे हाथ में संपदा आनी शुरू हो गई है वो बढ़ती ही जाएगी ये ऐसी संपदा है जो बढ़ती ही जाती है छठवा प्रश्न जिस दिन आपने नदीनाव संयोग की चर्चा की उस दिन संसार छूट गया और जब आपने अपने जन्मदिन पर इस भक्त को अनिमेष नयन से निहारा तब से आपका मोह भी छूट गया आप इस कदर मुझ में उतर गए हैं कि उसको कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं मैं बस आपकी ही हो गई हूं और आप मेरे भीतर विराजमान हो गए किसको धन्यवाद दू मैं लायक तो नहीं हूं तु भी आपकी कृपा बरसती रहती पूछा है तरुण ने मैं देखता रहता हूं किस में क्या हो रहा है चुपचाप देखता रहता हूं किस में क्या हो रहा है वही मेरा दायित्व वह है जिस दिन मैं तुम्हें सन्यास देता हूं उस दिन से मेरे ऊपर आया उस दिन से मेरी नजर तुम्हारा पीछा करती जो सन्यासी नहीं है उनके लिए मैं यह नहीं कह सकता क्योंकि जिन्होंने इतनी ही हिम्मत नहीं की कि, कि मेरे साथ पागल हो सके जिन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि दुनिया उनकी हंसी उड़ाए तो मेरे लिए हंसी सह सके निश्चित दुनिया हंसी उड़ाएगी लोग पागल कहेंगे कि दिमाग खराब हुआ जिनका इतना साहस नहीं उनके साथ मेरा श्रम करना भी व्यर्थ है जिनमें इतना साहस नहीं है वो ले भी ना सकेंगे अगर मैं कुछ देना चाहूं लेकिन जिन्होंने सन्यास लिया है, जिन्होंने मेरे साथ पागल होने की झंझट ली उनका पीछा तो मेरी नजर करती ही रहती तरु ठीक कह रही है अगर तुमने मुझे ठीक से समझने की कोशिश की ठीक से सुना भी तो कई बातें होने लगेंगी जो तुम्हें करने की जरूरत नहीं क्योंकि ठीक ठीक किसी बात को देख लेना उस बात का हो जाना भी तरु कहती जिस दिन आपने नदी नाव संयोग की चर्चा की वह दिन मुझे याद है उस दिन मैंने उसे टूटते देखा कह रहा था मैं उस दिन की इस जगत के सारे संबंध नदी नाव संयोग है नदी नाव के बिना हो सकती है नाव नदी के बिना हो सकती कोई अनिवार्यता नहीं ऐसे ही मां पिता पत्नी भाई बंधु और अंततः गुरु भी नदी नाव संयोग है सब संयोग टूट जाएंगे इसलिए जो व्यक्ति अकेले होने की हिम्मत नहीं रखता वो कष्ट में पड़ जाएगा अकेले होने का साहस चाहिए और कोई संबंध छोड़कर भाग जाने के लिए नहीं कह रहा हूं सिर्फ इतना जानना काफी है कि ये संबंध बस नामात्र के संबंध तो एक ही है जो कभी नहीं टूटेगा वह परमात्मा से वह नदी ना असंयोग नहीं दुनिया बस इससे ज्यादा नहीं है कुछ कुछ रोज हैं गुजारने और कुछ गुजर गए यहां तो सब मिटता ही जा रहा है पानी पर खींची गई लकीरें ए सम सुबह होती है रोती है किस लिए थोड़ी सी रह गई है इसे भी गुजारते जल्दी ही सब टूट जाए यहां का बनाया हुआ खेल बार बार मिट जाता है और मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि इस खेल को मिटा दो इतना ही जान लो कि यह खेल है कि बात समाप्त हो गई कई बार ऐसा हो जाता है कि नाटक देखते देखते तुम इतने तल्लीन हो जाते हो कि भूल ही जाते हो कि नाटक है तुमने सिनेमा गृह में लोगों को रोते देखा होगा अपने को रोते पाया होगा और तुम भली भांति जानते हो मगर भूल गए भलीभांति जानते हो कि पर्दे पर कुछ भी नहीं पर्दा को रहा है वहां केवल धूप छांव का खेल चल रहा है मगर फिर भी कोई मार्मिक दृश्य देखकर कोई दुखांत घड़ी आती और तुम रोने लगते हो फिर बाद में तुम भी हंसोगे और अचानक अगर सिनेमा हॉल में रोशनी हो जाए तो जल्दी से अपने आंसू पहुंच लोगे कि कहीं कोई और न देख लेने लोग कहेंगे कैसे पागल हो सिनेमा हॉल का अंधेरा लोगों के लिए बड़ा सहयोगी रो भी लेते हैं हंस भी लेते हैं प्रसन्न भी हो लेते हैं भयभीत भी हो लेते हैं सब चीजों से गुजर जाते हैं और हर बार जानते हुए भली भांति भीतर यह बात तो पता ही है कि पर्दा खाली है जिस व्यक्ति को यह साफ दिखाई पड़ गया कि संसार केवल धूप छाओं का खेल यहां सब संयोग नदी संयोग कहीं जाने को नहीं कह रहा हूं फिर मजे से बैठे रहो सिनेमा हॉल में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर ना आंसू होंगे न सुख न दुख बाहर की चीज फिर प्रभावित ना करेगी और जब बाहर की चीज प्रभावित नहीं करती तब भीतर की चीज जागती है जब बाहर के सब प्रभाव समाप्त हो जाते हैं तो सारी ऊर्जा भीतर इकट्ठी हो जाती वही ऊर्जा उस परमात्मा तक ले जाने का आधार बनती उस तक जाने के लिए ऊर्जा चाहिए उसी ऊर्जा पर चढ़कर कोई यात्रा कर पाता है दो दिन की जिंदगी है रहना नहीं हमेशा हम खुद हैं एक मुसाफिर दुनिया है एक सरा समझा की हो गया करने की बात ना समझ करते समझा की हो गया जो तुम्हारे बीच सर्वाधिक प्रतिभाशाली हैं वे सुनते सुनते ही मुक्त हो जाएंगे जो उतने प्रतिभाशाली नहीं उन्हें कुछ करना होगा वो प्रतिभा की कमी है महावीर ने कहा है कि परमात्मा तक पहुंचने के दो तीर्थ श्रावक और साधु या चार श्रावक श्राविका साधु साध्वी श्रावक का अर्थ होता है जो सुन के ही जान ले श्रावक यानी श्रवण से जान ले जो गुरु की बात सुने इधर सुने उधर हो जाए साधु का अर्थ होता है जो सुने फिर अभ्यास करे साधु नंबर दो है मगर मजा यह है कि करने वाला जीत गया और साधु ऊपर बैठ गया और साधु श्रावक से कहता तुम नीचे हो असल में श्रावक श्रावक नहीं है और साधु भी साधु नहीं है अब श्रावक का मतलब यह था जो सुन हो जाए जिसे बुद्ध ने भी यही कहा है बुद्ध का एक श्रावक था विमल उसकी बड़ी प्यारी कथाएं वो ग्रस्ती रहा उसने कभी घर नहीं छोड़ा पत्नी नहीं छोड़ी दुकान नहीं छोड़ी और बुद्ध के बोधिसत्व भी सारी पुत्र मोगलान महाकाश्यप ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली भिक्षु बुद्ध के विमल कीर्ति से डरते थे एक बार विमल कीर्ति बीमार पड़ा तो बुद्ध ने कहा सारी पुत्र को कि जाओ विमल कीर्ति को पूछो क्या बीमारी है क्या हुआ कुशल छेम पूछकर मुझे खबर दो सारी पुत्र ने कहा आप कहते हैं तो मैं जाऊंगा मगर मैं जाना नहीं चाहता आप मुझे क्षमा करें किसी और को भेज दें अगर यह संभव हो किसी और का भेजना तो कोई और ही चला जाए आप कहेंगे तो जाऊंगा लेकिन मैं जाना नहीं चाहता बुध ने कहा क्यों तो सारी पुत्र ने कहा कि विमल कीर्ति को देख के मेरे छक्के छूट जाते मेरी घिग्गी बंध जाती वह ऐसे प्रश्न उठा देता है मैं एक बार बोल रहा था एक सभा में और विमल कीर्ति आ गया उसके आने से बड़ी अड़चन हो गई वह के बैठ गया उसके बैठते ही मैं कुछ का कुछ बोलने लगा क्योंकि उसकी मौजूदगी ऐसी और फिर उसने बीच मोड़ के पूछा कि सारी पुत्र सत्य अगर बोला नहीं जा सकता तो बोल क्यों रहे हो उसने और फजीयत करवा दी उससे विवाद भी नहीं किया जा सकता उसके तर्क भी बड़े प्रखर हैं। उन्होंने मोगलान से कहा कि मोगलान तू चला जा मोगलान ने कहा कि आप कहेंगे तो जाना पड़ेगा मगर किसी और को भेज देते तो अच्छा था क्योंकि मैं उपवास किए था और विमल कीर्ति आ गया और उसने कहा कि आदमी ना देह है ना आत्मा है उपवास कौन कर रहा है उपवास किस लिए कर रहे हो उसे देख के मुझे पसीना छूट जाता है सिर्फ एक शिष्य मंजूश्री राजी हुआ जाने को वो भी झिजकते झिझकते गया कोई जाने को राजी नहीं था तो वो गया मंजूश्री बुद्ध के भिक्षुओं में सर्वाधिक प्रतिभाशाली भिक्षु था मगर उसको भी मुश्किल में डाल दिया डरते थे वो ठीक ही डरते थे क्योंकि उससे कुछ भी बात करनी खतरनाक थी उसकी प्रज्ञा ऐसी प्रखर थी वो बुद्ध को सुन के ही बुद्ध हो गया था उसने कभी कुछ नहीं किया था कृत्य करने की जरूरत ही ना आई थी इधर बुद्ध ने कहा उधर उसने समझा और बात हो गई थी जब मंजूश्री गया अब जब तुम किसी बीमार आदमी को देखने जाओ तो उसने जाके पूछा कि हे बिमल की थी क्या आप रुग्ण हैं उसने आंख खोली और उसने कहा कि सारा संसार रुग्ण है तूने बुद्ध को सुना कि नहीं अरे मूढ़ बुद्ध कहते हैं जन्म दुख जीवन दुख मृत्यु दुख सारा दुखी दुख है और तू इधर पूछने आया कौन रुगण है तू स्वस्थ है अब ऐसे आदमी से बीमारी का कुशल क्षेम पूछने जाना भी कठिन लेकिन विमल कीर्ति श्रावक था सिर्फ सुन के जाग गया था अनूठी प्रतिभा रही होगी जो तुम्हारे बीच वस्तुता सालनी है वो सुन के जाग जाएंगे वो मुझे देख के जाग जाएंगे वो मेरे साथ बैठ के जाग जाएंगे जो प्रतिभाशाली नहीं उन्हें कुछ करना पड़ेगा करना उनकी प्रतिभा को थोड़ा निखारेगा कुछ धार रखनी पड़ेगी थोड़ा समय लगेगा नदी नाव संयोग की चर्चा उस दिन आपने की संसार छूट गया ऐसे ही छूट जाना चाहिए और जब आपने जन्मदिन पर इस भक्त को अनिमेश नयन से निहारा तब से आपका मोह छूट गया छूट ही जाना चाहिए तुम्हारा मुस्स मोह बन जाए तो यह मोह का नया ढंग हुआ ध्यान रखना प्रेम मोह नहीं है और जहां मोह है वहां प्रेम का। प्रेम बड़ी और बात है प्रेम और ही लोक है मोह में पकड़ने की इच्छा है प्रेम में कोई इच्छा नहीं जैसा है वैसा ठीक है ऐसा प्रेम में भाव है जो है सब सुंदर है जो होगा सुंदर होगा ऐसी श्रद्धा है मोह में श्रद्धा नहीं है मोह में बड़ा संदेह है मोह कहता पकड़ रखूं कहीं मेरा प्रेमी मुझसे छूट ना जाए कहीं मेरा प्रेमी किसी और को प्रेम ना करने लगे कहीं मेरी प्रेमी की नजर से मैं उतर न जाऊं पकड़ रखू बांध रखू सब तरफ से घेरा डाल दूं इसी तरह तो प्रेमी एक दूसरे के पास जेल खड़ी कर देते हैं कारागृह बना देते हैं जंजीरें पहना देते हैं। जिस दिन पति अपनी पत्नी को गहने पहनाता है गहने नहीं पहनाता जंजीरें पहना देता है जिस दिन पत्नी अपने पति के चरण पर हाथ रखती चरण नहीं पकड़ती गर्दन पकड़ लेती, वहां मोह है वहां दावा है प्रेम मोह नहीं प्रेम तो निर्मोह दशा है इसलिए निर्मल है गुरु और शिष्य के बीच जो प्रेम है वहां मोह का जरा भी अंश आ जाए तो फिर परमात्मा की तरफ यात्रा जाना मुश्किल हो जाए वहां प्रेम है अपूर्व प्रेम है धन्य है आभार है मगर कोई मोह नहीं अगर ठीक से समझ सको तो ऐसा समझो कि मैंने तुमसे बार बार कहा है कि गुरु शिष्य का संबंध इस जगत में सबसे ऊंचा संबंध है अब तुम समय यह भी कहूं वो सबसे ऊंचा इसीलिए है कि वो नाम मात्र का संबंध है वहां संबंध है क्या असंबंध है उसी असंबंध में ही सारा रस है इसलिए सदुगुरु की परिभाषा मैं करता हूं जो तुम्हें एक दिन संसार से छुड़ाए और फिर एक दिन अपने से भी छुड़ा दे तभी तो तुम परमात्मा तक पहुंच पाओगे नहीं तो संसार से छूटे फिर गुरु से बंध गए और अक्सर इस दुनिया में गुरु हैं गुरु नहीं कहना चाहिए उन्हें मगर कहे जाते जो तुम्हें जकड़ लेंगे जो तुम पर कब्जा कर लेंगे जो तुम्हें नई तरह की जंजीरें पहना देंगे धर्म के नाम पर गुरु वही है जो सारी जंजीरें छीन ले और स्वयं जंजीर न बने मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं मेरी ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम तो। क्या जुदाई का रंज अलग होने का कोई डर क्या मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम तो। और फिर धीरे धीरे तो ख्याल की दुनिया में ही पास नहीं रह जाते आत्मिक भाव हो जाता है एकता सध जाती शिष्य और गुरु जहां मिलते हैं वहीं परमात्मा का आविर्भाव है जहां शिष्य और गुरु दोनों शून्य होकर एक दूसरे में लीन हो जाते वहीं पूर्ण का दिया जलता है आखिरी प्रश्न भक्त संतों ने भजन की बहुत महिमा गाई है यह भजन क्या है भजन है भाव का निवेदन भजन कोई बंधी बंधाई औपचारिकता नहीं है निर्बंध भाव का निवेदन है भजन है हृदय के द्वारा उतारी गई आरती वाह उपकरणों से नहीं अंतर उपकरणों से भजन है प्यास का गीत क्या करे आदमी विवश है असहा है परमात्मा कहां है पता नहीं भजन है कभी रोना कभी मुस्कुराना मुस्कुराना उस सब के लिए जो उसने किया है और रोना उसके लिए जो अभी होने को है और हुआ नहीं धन्यवाद उसके लिए जो हुआ है और प्रार्थना उसके लिए जो होना है तुम जीवित हो यह उसका प्रसाद इसके लिए धन्यवाद तुम अभी देह में बंधे हो यह तुम्हारा कष्ट इस देह से छुटकारा हो तुम अभी भाव में बंधे हो यह तुम्हारी पीड़ा इसकी अर्जी कि भाव सागर से मुझे पार उठा और भक्त की यह आस्था है कि मेरे किए कुछ भी ना होगा मेरे किए कभी कुछ नहीं हुआ मैं हूं ही नहीं तो तू ही करे तो कुछ हो ज्ञानी भजन नहीं गाता त्यागी भजन नहीं गाता गाए ही गा ही नहीं गाएगा कैसे त्यागी तप करता है ज्ञानी ज्ञान संजोता है वृत्ति व्रत करता है उन सब की यह मान्यता है कि हमारे किए होगा हम करके रहेंगे भक्त क्या तप करे क्या जब करे भक्त सिर्फ भजन करता भजन मतलब स्मरण करता वो कहता तू करेगा तो होगा जब करेगा तब होगा हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे तुमने देखा गांव में किसानों को जब ग्रीष्म की बैंकर लू बहती और जमीन तप तप के टूटने लगती और वृक्ष सूखने लगते तब तुमने उनकी आंखों को देखा आकाश को निहारते अषाढ़ कब आएगा अषाढ़ के मेघ कब घिरेंगे तुमने उनकी आंखों को देखा आकाश को देखते वह भजन है। वैसा ही भक्त आकाश की तरफ देखता प्रतीक्षारत् कब उसके अंतर के आकाश में अषाढ़ के मेघ खिरेंगे कब घनश्याम का दर्शन होगा कब वर्षा होगी किसान भी कुछ कहता नहीं देखता है आकाश को कहने को है भी क्या उसकी आंखें सब कह रही भक्त भी कुछ कहता नहीं कहने को है क्या ऐसा क्या है जो परमात्मा नहीं जानता है जो कहना पड़े उसकी आंखें सब कह रही उसका हृदय सब कह रहा है लेकिन कभी कभी यह भाव गीतों में फूट भी पड़ता है कभी कभी ये अनूठे अनूठे रंगों में व्यक्त भी होता है कभी आंसू बनकर के बहता है और कभी पैरों में घूंगर बन जाते और भक्त नाचता है कभी वीणा को छेड़ता है लेकिन ये होना चाहिए अनौपचारिक ये सीखा सिखाया ना हो ये पिटा पिटाया ना हो ये चला चलाया ना हो ये लकीर की फकीर आदत नहीं होनी चाहिए कि सीख लिया एक भजन और रोज उसी को घोंकते रहे उससे कुछ भी ना होगा कथा है मूसा एक जंगल से गुजरते थे यहूदी पैगंबर उन्होंने एक आदमी को प्रार्थना करते देखा वो बड़े चौंके उन्होंने बहुत प्रार्थना करने वाले देखे थे मगर ये बड़ी अजीब प्रार्थना कर रहा था गरीब आदमी था गढ़दिया था अब गढ़ेदे की प्रार्थना गढ़दे की प्रार्थना थी उसके ही अंतर का भाव था वो कह रहा था हे प्रभु अगर तुम मुझे मिल जाओ ऐसा स्नान करवाऊं तुम्हें ऐसी मालिश करूं तुम्हारी कि अगर जुएं इत्यादि तुम्हारे शरीर में पड़ गए हो को धो डालूं। मूसा तो बहुत चौंके की हद हो गई ये आदमी क्या कह रहा है जैसे ईश्वर ने स्नान ना किया हो और ये उनके जुएं इत्यादि की बातें कर रहा है और पैर ऐसे धो के साफ करूंगा कि बीमाई भी पड़ गई हो तो ठीक कर दूंगा मेरे जैसी मालिश कोई कर ही नहीं सकता और भोजन भी बना दूंगा और रात बिस्तर भी लगा दूंगा आखिर मूसा से न रह गया वो बीच में आके खड़े हो गए उन्होंने कहा कि सुन ना समझ तू ये क्या कह रहा है ये कैसी प्रार्थना कर रहा है पहले प्रार्थना करना सीख वो आदमी गरीब था वो गिर पड़ा पैर पर उसने कहा मैं तो जानता नहीं सीखा पढ़ा भी नहीं आप मुझे सिखाते तो जो मूसा को लगता था प्रार्थना नियमबद्ध जैसी यहूदी करते हैं वह प्रार्थना उसने समझाई कि इस इस तरह उसने फिर दोबारा पूछी कि देखो मैं भूल जाऊंगा एक दफा और बता दो फिर मूसा दूसरी दफा बता के जा रहे थे वो भागा फिर आया उसने कहा एक बस एक दफा और क्योंकि मैं भूल जाऊंगा ये कठिन शब्द हैं और अगर भूल चूक हो गई तो, तो फिर बड़ा नुकसान होगा अब तक तो अज्ञानी था जो करता रहा सो करता रहा मगर अब अब भूल चूक नहीं सही जाएगी अब मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा तुम्हें कहां खोजूंगा वो तो मेरी प्रार्थना थी उसमें कुछ अड़चन ही नहीं थी रोज अपनी बना लेता था जो जैसी करनी थी कर लेता था अब तो एक नियम से चलना होगा जब मूसा बड़े प्रसन्न भाव से उसको समझा कि तीसरी बार अपने रास्ते पर चले तो उन्होंने आकाश से एक बड़ी गंभीर गर्जना सुनी ईश्वर बहुत नाराज था और ईश्वर ने कहा कि सुनो मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है कि तुम जो मुझसे भटक गए हैं उन्हें मुझसे मिला लेकिन तुम जो मुझसे मिले हुए हैं उनको भटका रहे तुम वापस जाकर उस आदमी से क्षमा मांगो वो अकेला है इस प्रांत में जो प्रार्थना जानता है उसका भाव तो देखो उसका प्रेम तो देखो तुमने सब खराब कर दिया तुम्हारे दो कौड़ी के शब्द अब वो दोहराता रहेगा उधार अब प्रार्थना कभी नहीं हो सकी तुम जाकर उसके पैरों पर पे गिरो क्षमा मांगो और आइंदा ख्याल रखो मेरे किसी भक्त को इस तरह बर्बाद मत करना। यह कहानी बड़ी अद्भुत है वह भजन था जो गढ़रिया कर रहा था मूसा ने उसका भजन खराब कर दिया भजन कोई विधि नहीं है भजन अनौपचारिक चर्चा है परमात्मा से विराट से वार्ता है गुफ्तगु है और जो तुम्हारे हृदय का भाव हो वही कभी चुप तो चुप कभी बोलना हो तो बोलना कभी गाना आ जाए तो गाना कभी नाचना आ जाए तो नाचना स्मरण करना उसका किसी बहाने सही मगर जो भी तुम करो वो तुम्हारा हो निजी हो उसमें तुम्हारा हस्ताक्षर हो फिर सभी प्रार्थनाएं जिन पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं पहुंच जाती और जो उधार हैं बासी हैं वे यही भटकती रह जाती अगर तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई हैं तो उसका कुल कारण इतना है कि तुमने प्रार्थना किसी से सीख ली सीखने में ही भूल हो जाती है न सोचा न समझा न सीखा न जाना मुझे आ गया खुद ब खुद दिल लगाना प्रार्थना भजन खुद ब खुद दिल लगाना जबा पर लगी हैं बफाओं की मोहरें खामोशी मेरी कह रही है फसाना कभी मौन भी हो जाता है भजन मस्ती है तुमने पूछा भक्त संतों ने भजन की बहुत महमा गई यह भजन क्या है तुम से चाहते हो कि मैं तुम्हें एक बंधा हुआ वचन बता दूं कि यह बचन मैं यहां तुम्हें परमात्मा से अलग करने नहीं आया हूं मूसा की भूल मैं ना करूंगा मैं यहां तुम्हें जोड़ने आया हूं मैं चाहता हूं तुम जोड़ो मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं अपने एकांत में बैठ के जो तुम्हारी मौज में आया करना बस उसकी याद हो किसी बहाने से ही सब बहाने हैं और तो याद असली बात बुहारी लगाना और उसकी याद करना और बुहारी लगाना भजन भोजन बनाना और उसकी याद करना और भोजन बनाना भजन राह चलना और उसकी याद करना और चलना भजन कबीर ने कहा है चलू फिर सो परिक्रमा वो हो गई परिक्रमा खाऊं पीऊं सो सेवा वो जो मैं खा पी लेता हूं वो भी उसी को लगाया हुआ भोग है और कहां जाना है? भजन एक सहज स्वाभाविक जीवन है जिसमें परमात्मा की याद थिरकती है बस याद थिरकती रहे फिर तुम क्या करते हो इससे बहुत भेद नहीं पड़ता उस करने में परमात्मा की ज्योति भीतर जलती रहे प्रत्येक कृत्य भजन हो सकता है भाव की बात है आज इतना है।